महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व चतपंचाशदमोध्याय अतिथि द्वारा स्वर्ग के विभिन्न मार्गों का कथन ब्राह्मणवाच सत समुत्त्पन्नाधानोस्में मां युधुर्येण तेन घ मित्रभिपंड किंचित बक्षा मितक्षण ब्राह्मण बोला निष्पाप आपकी मीठी बातें सुनकर ही मैं आपके प्रति स्नेह बंधन से बंध गया हूँ आपके ऊपर मेरा मित्र भाव हो गया है अतः आपसे कुछ कह रहा हूँ मेरी बात सुनिए गृहस्थ पुत्र गुहम धर्मम परम कम विप्रवर मैं गृहस्थ धर्म को अपने पुत्रों के अधीन करके सर्वश्रेष्ठ धर्म का पालन करना चाहता हूँ ब्रह्मण बताइए मेरे लिए कौन सा मार्ग श्रेयस्कर होगा अहमात्मान आस्था ये एव आत्मनि स्थितम कर तुम काम क्षामि क्षामि बद्ध साधारण ही गुण ही कभी मेरी इच्छा होती है कि अकेला ही रहूं और परमात्मा का आश्रय लेकर उसे में स्थित हो जाऊं परंतु इन तुक्ष विषयों से मना होने के कारण वह इच्छा नष्ट हो जाती है दतीत पुत्र फलाश्रित पाथेय आलौक अब तक की सारी आयु पुत्र से फल पाने की कामना में ही बीत गई अब ऐसे धर्म में धन का संग्रह करना चाहता हूँ जो परलोक के मार्ग में पाथेय राह खर्च का काम दे सके अस्म ही लोक संभारे परम पारम भिस्तः कुतो धर्म मुझे इस संसार सागर से पार जाने की इच्छा हुई है अत मेरे मन में यह जिज्ञासा हो रही है कि मुझे धर्म धर्ममय नौका कहाँ से प्राप्त होगी संयोज्यलोके निर्यात मान चविक दृष्टा तु धर्म ध्वज के तुम प्रक्रिया उपरी प्रजा न मे मनोरज्यति भोग काल दृष्ट जतियत बुद्धि तेनातिथि बुद्धिबलाश्रिए धर्मे धर्मे निजुक्ष जब मैं सुनता हूँ कि संसार में विषयों के संपर्क में आए हुए सात्विक पुरुष भी तरह तरह की यातनाएं भोगते हैं तथा जब देखता हूँ कि समस्त प्रजा के ऊपर यमराज की ध्वजाएं फहरा रही हैं तब भोग काल में भोगों के प्राप्त होने पर भी उन्हें भोगने की रुचि मेरे मन में नहीं होती है जब सन्यासियों को भी दूसरों के दरवाजों पर अन्य वस्त्र की भीख मांगते देखता हूं तब उस संन्यास धर्म में भी मेरा मन नहीं लगता है अतः अतिथि देव आप अपने ही बुद्धि के बल से अब मुझे धर्म द्वारा धर्म में लगाइए सोतिथिर्वचन तस्ता धर्मिभाषि प्रोवाच वचनम श्लक्षण प्राजो मधुर्या गिरा वचन बोलने वाले उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस विद्वान विद्वान्तिथि ने मधुर मधुरवाणी में यह उत्तम वचन कहा अतिथिर्वाच अहम अप्यूहिया मम्येसा मनोरथ न चय जा बहुद्वार अतिथि ने कहा विप्रवर मेरा भी ऐसा ही मनोरथ है मैं भी आपके ही भांति श्रेष्ठ धर्म का आश्रय लेना चाहता हूँ परंतु मुझे भी इस विषय में मोह ही बना हुआ है स्वर्ग के अनेक द्वार साधन है अतः तो किसका आश्रय लिया जाए इसका निश्चय मैं भी नहीं कर पाता हूँ के चिन् मोक्षम प्रसंसनते के चिद फलम जिजाह न प्रस्थाश्रया केचिगा्यम कोई द्विज मोक्ष की प्रशंसा करते हैं तो कोई फल की कोई वानप्रस्थ धर्म का आश्रय लेते हैं तो कोई गारहस्थ्य धर्म का राजधर्माश्रम केचि केचिदात्म गुरु गुरुधर्माश्रम कैचि केचिद वाक्य संध्यमाश्रम कोई राजधर्म कोई आत्मज्ञान कोई गुरु शुष्हा और कोई मौन व्रत का ही आश्रय लिए बैठे हैं मातरम पितरम के चे संतो दिवम घता अहिंसया परे स्वर्गम सत्य च तथा परे कुछ लोग माता पिता की सेवा करके ही स्वर्ग में चले गए कोई अहिंसा से और कोई सत्य से ही स्वर्ग लोग के भागे हुए हैं आह आहवे भी मुखा के, स्त्री के समा कुछ वीर पुरुष युद्ध में शत्रुओं का सामना करते हुए मारे जाकर स्वर्गलोक में जा पहुँचते हैं कितने ही मनुष्य उच्च उच्छ के द्वारा सिद्ध प्राप्त करके स्वर्गामे हुए हैं के युक्ता वेद व्रत पर शुभा बुद्धिमंत गता स्वर्गम तुष्टात्मन ओ कुछ बुद्धिमान पुरुष संतुष्ट चित्त और जितेंद्रिय हो वेदोक्त व्रत का पालन तथा स्वाध्याय करते हुए शुभ सम्पन्न हो स्वर्गलोक में स्थान प्राप्त कर चुके हैं आर्ध्य न परिता जन ऋजवो नाक प्रेष्ठे वह शुद्धात्मान प्रतिष्ठिता कितने ही सरल और शुद्धात्मा पुरुष सरलता से ही संयुक्त हो कुटिल मनुष्यों द्वारा मारे गए और स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित हुए हैं एवं बहुविधल लोक धर्मद्वार मथिरा विघ्ना वाजुना इस प्रकार लोक में धर्म के विविध एवं बहुत से दरवाजे खुले हुए हैं उनसे मेरी बुद्धि भी उसी प्रकार उद्विग्न एवं चंचल हो उठी है जैसे वायु से मेघों की घटा इथ्री महाभारते शांति परमड़ि मोक्ष धर्म परमड़ि उत्सवृत्तीयोपाख्या चतुपंचाशद शम अध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में उच्च उच्चवृत्ति का उपाख्यान विषय तीन अध्याय पूरा हुआ